नंबर 17। शत चैका चृदय से नाड़ मूर्धानमतका तयर्वन्न मृत थमती विश्व उत्क्रमणे अंगुमात्रो अंतरात्मा सदा जन्विष्ट तम स्वाच्छ शीरा प्रवृन कुंजादी का धैर्य तम विद्या विद्या विद्याुक्रमृत विद्याुक्रमृतमती मृत्यु प्रोक्ता नचिकेतो थ्वा ब्रह्म प्राप्तो विरजो अभूत विर्म मृत्यु यो की कुल मिलाकर 101 नाडियां हैं। उनमें से एक नाड़ी मूर्धा कपाल की ओर निकली हुई है इसे ही सुषुमना कहते हैं। इसके द्वारा ऊपर के लोगों में जाकर मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है दूसरी 100 नाडियां मरण काल में जीव को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 मृत्यु और विकारों से रहित होकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है की कुल मिलाकर एक सौ उनमें से एक नाड़ी मुरधा कपाल की ओर निकली हुई है इसे ही सुषुमना कहते हैं। उसके द्वारा ऊपर के लोकों में जाकर मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है दूसरी एक सौ नाड़िया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 सूक्ष्म शरीर कहते हैं वो इस शरीर के भीतर ही छिपा हुआ है लेकिन स्थूल नहीं है सूक्ष्म सूक्ष्म से अर्थ है कि वह शरीर पदार्थगत कम ऊर्जागत ज्यादा है वो इनर्जी बॉडी है या जिसको रूस के वैज्ञानिक बायो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं जीव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 किरलान भी कहता है कि यह घटना घटती है कुछ संबंध नाक से सोचने जैसे आमतौर से नाक हमारे चेहरे पर अहंकार का प्रतीक और अहंकारी आदमी की नाक बता देती विनम्र आदमी की नाक बता देती नाक का ही सिर्फ अध्ययन किया जाए तो भी आदमी के बाबत बहुत कुछ बताया जा सकता है कि भीतर कैसा आदमी छिपा होगा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 मरते वक्त व्यक्ति जिस तरह के ऊर्जा को लेके चलता है उसी तरह की योनि में प्रवेश करता है यह आपने सुना होगा वो भी एक लोकोक्ति है और बड़ी सार्थक क्योंकि हजारों हजारों साल तक जब कुछ लोग किसी बात को मानते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई तत्व कहीं ना कहीं कोई बीज छिपा होता है आपने सुना होगा कि ज्ञानी की मृत्यु कपाल को फोड़ होती है उसकी ऊर्जा मस्तिष्क से फूट के बाहर जाती है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 ये योनियों का पूरा विज्ञान है योग कहता है एक सौ एक हृदय में नाड़ियां सौ नाड़ियां संसार में ले जाती और एक नाड़ी मोक्ष में ले जाती वे जो सौ नाड़ियां हैं सौ रास्ते हैं और उन सौ नाड़ियों पर विभिन्न विभिन्न नाड़ियों पर विभिन्न योनियों की यात्रा हो जाती कौन व्यक्ति किस नाड़ी के द्वार से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 अभी उसे कामवासना का कुछ भी पता नहीं काम वासना उसमें छिपी है लेकिन अभी काम का केंद्र सक्रिय नहीं हुआ है। जैसे ही वो प्रौढ़ होगा काम की दृष्टि से काम का केंद्र सक्रिय होगा तो उसका सारा मन सारा व्यक्तित्व सारा आचरण कामवासना से भर जाए सोचते उठते बैठते स्वप्न देखते कामवासना उसे घेर लेगी सब तरफ एक ही रस रह जाए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 कि जब भी मन में कामवास ना उठे तब आप आंख बंद करके सारे काम यंत्र यंत्र को ऊपर की तरफ खींच लेना जिसे ऊर्जा नीचे जा रही है सारे काम यंत्र को आप ऊपर की तरफ सिकोड़ लेना कॉन्ट्रैक्ट कर लेना और सिर्फ एक ही धारणा भीतर करना कि यह ऊर्जा जो काम केंद्र को प्रभावित कर रही ऊपर की तरफ बह रही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 ग्रेविटेशन का नियम उसको तोड़ना है ये और जब उस महिला को पूछा गया कि वो करती क्या तो उसने कहा मैं कुछ करती नहीं बस मैं एकदम शांत और शांत और शांत होती चली जाती जैसे ही एक शांति का क्षण आता है जब कुछ भी विचार भीतर नहीं रह जाते अचानक मैं पाती हूं ऊपर उठ गई वो चार फीट ऊपर चली जाती सैकड़ों लोग जमीन पर सैकड़ों बार ऊपर उठे हैं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 उन गड्ढों को भरने के लिए बादल दौड़े चले आते बादल आप सोचते होंगे कोई लाता है नहीं सिर्फ गड्ढे उसे खींचते हैं तो जहां जहां तेज गर्मी पड़ती है जहां जहां वायु में गड्ढे हो जाते हैं वहां वहां बादल भागे चले आते भर देते हैं आगे प्रकृति वैक्यूम को शून्य को पसंद नहीं करती तो आप मस्तिष्क को शून्य कर ले बस आपने जगह खाली कर दी नीचे से शक्ति भागने लगेगी ऊपर की तरफ राजयोग मस्तिष्क को शून्य करने का प्रयोग है हठय योग मस्तिष्क की फिक्री नहीं करता वो कहता ऊर्जा को लाओ जैसी ही ऊर्जा आएगी विचार शून्य हो जाएंगे हम जो प्रयोग कर रहे हैं वो दोनों का इकट्ठा प्रयोग है वो हठयोग और राजयोग की संयुक्त प्रक्रिया है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 शर्माएगी बाकी अनुभव हुआ नहीं जितने न्यूडिस क्लब हैं दुनिया में उन सब का नतीजा यह है कि स्त्रियां बड़े जल्दी नग्न होने को तैयार होती पुरुष अड़चन डालता है मगर ये बात योग से तालमेल खाती पुरुष ही आचन डालेगा क्योंकि स्त्री की वासना शरीर से प्रकट नहीं हो पाती पुरुष की वासना तत्ण प्रकट होती इसलिए पुरुष ज्यादा डरता है नग्न होने में कपड़ों में वो ढका हुआ अपनी सज्जनता को संभाले हुए शिष्टता को साधुता को संभाले हुए चलता है नहीं तो हर सुंदर स्त्री उसे प्रभावित करती है और वो प्रभाव सिर्फ मन पर ही नहीं होता तत्ण क्योंकि काम केंद्र मन में जरा सा कंपन हुआ कि तत्काल प्रभावित हो जाता है तो पुरुष की जन्द्री तत्काल खबर दे देगी कि वह कामा तो रहे वो, वो आंखें बचाए सब करे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता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 उस विकसिता में काम वासना भी फेंक जाती है आपको ख्याल में नहीं होगा कि जब आप दूसरे चरण में गति करना शुरू करते हैं तो आपकी गति के अधिक हिस्से काम वासना के होते हैं या जैसे आप संभोग कर रहे हो आपका शरीर ऐसे है लगता है कपने लगता है आपकी मुद्राएं काम वासना की होती हैं दूसरे चरण में पर उचित है कि हूं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 उसे अभिव्यक्त करें उसे फेंकें क्योंकि जितना ही आप फेंकेंगे भीतर वो उतना ही बढ़ता जाएगा वो सागर से जुड़ा हो उसका कोई अंत नहीं एक बहुत बहुमूल्य सूत्र ध्यान में रख लें, दुख अगर भीतर रोकें, तो बढ़ता है दुख अगर भीतर रोकें, तो बढ़ता है, तो बढ़ता है। क्योंकि सड़ता है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 और जितने जोर से आप उलीचेंगे पाएंगे उतना ही नया आनंद भीतर भर आया है कबीर ने कहा है दोनों हाथ उलीछिए और उलीछना उसी तरह है जैसे कि किसी नाव में पानी भरने लगे तो नाविक दोनों हाथ से उलीछने लग जाता है ऐसे ही भीतर जब आनंद भरने लगे उसे दोनों हाथ उलीछिए और जितना उलीचेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा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 वो जो छिपा है भीतर उसका अनुभव नहीं होगा उसे बाहर लाना होगा उसे खींच के प्रकट करना होगा उसे रोए रोए से झलकाना होगा उसे सब तरफ से वो बहने लगे ओवरफिलो हो जाए उसका ये फिक्र करनी होगी ध्यानी के लिए नृत्य बड़ा कीमती है और अगर ध्यानी ही नाच सके तो फिर कौन नाचेगा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 डोल हो जाना सारा संसार भी मिलता हो तो भी दांव पर लगा देने की क्षमता धैर्य अगर ये सब आपके जीवन में थोड़े से भी उतर आए तो जो नचिकेता को हुआ है वही आपको भी हो सकता है आखिरी ध्यान होगा ये हमारे शिविर का पूरी शक्ति लगाने हैं। be there 2 minute this will be the last session of meditation of this camp bring your total energy the only problem is that you are always divided a part of you meditates the remaining remains is standing